बड़ा कितना बड़ा हरमन आरों से अड़ुओं तक हर कोई तुमसे यह कहता रहता है कि अब तुम कितने बड़े हो गए हो तुम्हारी माँ कहती है अपने कपड़े देखो तुम तो इनमें समा ही नहीं रहे हो हमारे पिता कहते हैं हाँ अब तुम बहुत बड़े हो गए तुम दर्पण में देखते हो और सोचते हो सब क्यों कहते हैं कि मैं बड़ा हो गया हूं मैं कितना बड़ा हूँ बड़ा कितना बड़ा होता है एक हाथी बड़ा होता है चिड़ियाघर में वो सबसे बड़ा प्राणी होता है अगर तुम हाथी की सवारी करोगे तो धरती बहुत दूर दिखाई पड़ेगी जब तुम हाथी की पीठ पर ऊंचे बैठे होगे तो तुम्हें लगेगा कि वो संसार का सबसे बड़ा पशु है क्या हाथी से कोई बड़ा होता है अधिकतर पेड़ सबसे बड़े हाथी से भी बड़े होते हैं अगर हाथी अपनी सूर खूब ऊंची भी कर ले तब भी वो एक ऊंचे पेड़ की ऊपरी डाल तक नहीं पहुंच सकता कई हाथी एक दूसरे के पीठ पर चढ़कर खड़े हो जाएं, तो ही वह सबसे ऊंचे पेड़ की ऊपरी डाल तक पहुंच पाएंगे एक पेड़ बड़ा होता है क्या पेड़ से बड़ा कुछ है एक गगन इमारत पेड़ से कई गुना बड़ी होती है। एक गगन इमारत के सामने एक ऊंचा पेड़ भी छोटा दिखाई देता है अगर तुम किसी गगन इमारत की छत पर चले जाओ और वहां से नीचे देखो तो सबसे बहुत बड़ा पेड़ भी एक नन्हे खिलौने जैसा दिखाई देगा एक गगन इमारत बहुत ऊंची होती है संसार के सबसे ऊंचे पेड़ से भी ऐसी इमारत ऊंची होती है लेकिन क्या गगनचुंबी इमारत से भी बड़ा कुछ होता है पहाड़ गगनचुंबी इमारत से अधिक बड़ा होता है दुनिया की सबसे ऊंची गगनचुंबी इमारत धरती के सबसे ऊंचे पहाड़ के सामने इतनी छोटी दिखाई देगी पच्चीस गगन चुंबी इमारतें अगर एक दूसरे के ऊपर खड़ी कर दी जाए तो ही वह सबसे ऊंचे पहाड़ के बराबर होंगी या सबसे बड़े पहाड़ से भी बड़ा कुछ होता है संसार के सबसे बड़े पहाड़ से भी बड़ा है चांद धरती का सबसे बड़ा पहाड़ चांद के सामने इतना छोटा दिखाई देगा सबसे बड़ा पहाड़ जो गगन इमारत से बड़ा है सबसे बड़े पेड़ से बड़ा है हाथी से बड़ा है वह भी चांद की तुलना में बहुत छोटा है चांद जो कभी किसी चिमनी के पीछे छिप जाता है तुम्हें छोटा दिखाई देता है क्योंकि वह धरती से बहुत धरती से बहुत दूर है चांद बहुत बड़ा है पर क्या चांद से बड़ा कुछ है जिस धरती पर हम रहते हैं वह छाद से बहुत बड़ी है जितना समय हमें चांद का एक चक्कर लगाने में लगेगा उससे चार गुना अधिक समय हमें धरती का एक चक्कर लगाने में लगेगा धरती बहुत विशाल है लेकिन क्या यह धरती विशाल यह विशाल धरती ही सबसे बड़ी है नहीं हर सुबह जब हम खिड़की से बाहर देखते हैं तो हमें वह दिखाई देता है जो धरती से भी अधिक बड़ा है दूर आकाश में चमकता सूर्य धरती से कई गुना बड़ा है क्या सूर्य से भी बड़ा कुछ है हाँ दूर आकाश में जो तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं उनमें से कई तारे सूर्य से सैकड़ों गुना बड़े हैं इस सृष्टि में तारे ही सबसे बड़े हैं अगर इस संसार में कई प्राणी और कई वस्तुएं तुमसे बहुत बड़ी हैं तो फिर लोग क्यों कहते हैं कि तुम कितने बड़े हो गए हो तुम एक तारे से छोटे हो सूर्य से छोटे हो चाँद से छोटे हो पहाड़ से छोटे हो गगन इमारत से छोटे हो पेड़ से छोटे हो हाथी से छोटे हो तुम कितने छोटे हो छोटा कितना छोटा होता है एक पिल्ला तुमसे छोटा है वो इतना छोटा होता है कि वो बड़े मजे से खाने की मेज के नीचे घूमता रहता है उसे तो लोगों की टांगे भी बड़ी लगती हैं। एक पिल्ला छोटा होता है लेकिन क्या पिल्ले से भी छोटा कुछ होता है एक चूहा पिल्ले से छोटा होता है एक छोटा पालतू चूहा इतना छोटा होता है कि तुम उसे अपने हाथ में उठा सकते हो क्या चूहे से छोटा कुछ होता है एक पिशु चूहे से छोटा होता है पिस्सू के लिए तो चूहा एक विशाल प्राणी होता है चूहे के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने के लिए पिस्सू को एक लंबी यात्रा करनी पड़ती है पिस्सू इतना छोटा होता है कि एक पीपे में उतने पिस्सू इकट्ठे किए जा सकते हैं जितने लोग पूरे अमेरिका में रहते हैं पर पिस्सू इतने छोटे भी नहीं होते कि उन्हें करतब न सिखाया जा सके उन्हें सर्कस में नन्हे वैगन ठीक और तोप खींचना सिखाया जाता है ऐसे पिसुओं के करतब देखने के लिए मैग्निफाइन लेंस का सहारा लिया जाता है लेंस से देखने पर पिसू बहुत बड़े दिखाई देते हैं पिसु छोटे होते हैं लेकिन कई प्राणी हैं जो इन पिसुओं से भी छोटे होते हैं एक कुटकी माइट पिसु से भी छोटी होती है कुटकी यानी माइट पिसु से भी छोटी होती है पिसू छोटा होता है पर उसकी पीठ पर सवार कुटकी को वो बहुत बड़ा लगता है या उस पर ऐसे ही सवारी करती है जैसे तुम एक हाथी पर करते हो एक शक्तिशाली मैग्निफाइंग लेंस से देखने पर पिस्ू पर सवार कुटकी ऐसी दिखाई देती है कुटकी इतनी छोटी होती है कि उसके लिए घास की एक पत्ती छोड़े राजमार्ग जैसी होती है कुटकी बहुत छोटी होती है लेकिन क्या कुटकी से भी छोटा कुछ होता है कुटकी बहुत छोटी होती है लेकिन उससे भी बहुत छोटे होते हैं पानी में रहने वाले वह वा जीव जिन्हें प्रोटोजोआ कहते हैं यह जीव सागरों में झीलों में तालाबों में और कीचड़ में पाए जाते हैं फूलदान की पानी की एक बूंद में बीसियों प्रकार के प्रोटोजोआ प्रोटोजोवा हो सकते हैं ध्यान से देखने पर बड़े प्रोटोजोवा छोटे छोटे कड़ों समान पानी में तैरते हुए देखे जा सकते हैं� इस तस्वीर में इनको सैकड़ों गुना बड़ा करके दिखाया गया है प्रोटोजोवा बहुत ही छोटे होते हैं लेकिन क्या वो सबसे छोटे होते हैं नहीं प्रोटोजोवा बहुत छोटे जीव हैं, लेकिन पानी के जिन पौधों को प्रोटोजोवा खाते हैं वो उनसे भी छोटे होते हैं इन पौधों को सहवाल यानी एल कहते हैं यह जलाशय की हरी घास होते हैं इस तस्वीर में दिखाया गया है कि एक शक्तिशाली माइक्रोस्कोप से देखने पर अलग अलग सहवाल कैसे दिखते हैं अधिकतर सवाल इतने छोटे होते हैं कि तुम उन्हें देख ही नहीं सकते लेकिन तुम्हारे फिश बाउल के पानी में जो हल्का हरा रंग दिखाई देता है वह लाखों सहवालों के कारण है जो उस पानी में पनपते हैं क्या सहवाल यानी एलजी से भी छोटा कुछ होता है हाँ इन सवालों से छोटा कुछ होता है जो लाखों गुना छोटा होता है यह वह वस्तु है जिसे संसार की हर चीज और हर जीव बना है इन्हें कहते हैं परमाणु यानी आटम सबसे छोटे सहवाल के समक्ष एक परमाणु ऐसा दिखाई देगा कल्पना करो कि परमाणु कितना छोटा है तुम्हारे एक हाथ में उतने परमाणु हैं जितने पत्ते संसार के सब पेड़ों पर जितनी मछलियां सारे सागरों में और जितने लोग पूरे संसार में हैं। क्या परमाणु से छोटा भी कुछ हो सकता है हाँ हर परमाणु उन कणों का बना होता है जो परमाणु से भी कई गुना छोटे होते हैं उन्हें इलेक्ट्रॉन प्रोटोन और न्यूट्रॉन कहते हैं किसी ने भी इन्हें नहीं देखा लेकिन ऐसा समझा जाता है कि एक परमाणु के अंदर यह सब इस रूप में दिखाई देते हैं संसार की सबसे शक्तिशाली माइक्रोस्कोप से भी इन्हें नहीं देखा जा सकता लेकिन जब आकाश में बिजली कडकती है तब अरबों-खरबों इलेक्ट्रॉन एक न्यूट्रॉन सबसे छोटी वस्तु हैं जिनकी जानकारी अब तक हमारे पास है कई वस्तुएं और कई प्राणी छोटे हैं कई वस्तु है और कई प्राणी बड़े हैं तुम इन सब में कहा पर तुम एक तारे और इलेक्ट्रॉन के और एक इलेक्ट्रॉन के बीच में हो एक तारा तुमसे करोड़ों गुना बड़ा है तुम एक इलेक्ट्रॉन से करोड़ गुना बड़े हो तुम बिल्कुल सही आकार से ऊंचा बलूद का पेड़ एक सौ चालीस फुट ऊंचा होता है एम्पायर स्टेट बिल्डिंग बारह फुट ऊंची है माउंट एवरेस्ट उन्तीस फुट ऊंचा है चांद का ब्यास दो हजार मील है धरती का ब्यास आठ हजार मील है सूर्य का व्यास 8 लाख 60 हजार मील है कुछ सारे सूर्य से 400 गुना बड़े हैं छोटी वस्तुएं। है। तुम 4 फुट ऊंचे हो पिल्ला 1 फुट ऊंचा होता है चूहा लगभग 4 इंच लंबा होता है एक लाइन में खड़े 15 पिशुओ की लंबाई एक इंच हो सकती है लाइन में खड़े 75 कुटके यानी माइट की लंबाई एक इंच ही होगी एक साधारण सेवॉल यानी एल जी इंच जगह घेरते हैं कुछ परमाणु दूसरों से बड़े होते हैं सबसे बड़े 10 करोड़ परमाणु एक इंच जगह में समा जाएंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु से लगभग 10 लाख गुना छोटे होते हैं समाप्त